भाष्यार्थ अध्याय भाष्याचार ब्राह्मण तीन निष्पाप और निष्काम श्रोत्रे के साभौम आनंद का दिग्दर्शन परमानंदस्य मात्रा अवयवा ब्रह्मादिमनुष्यपर्यत भूत उपजीव्य तदानंद मात्रा द्वारेण मातृण परमानंद मधि जिगमयी सन्ना सैंधव लवण शकलैरिव लवण शैलम ब्रह्मा से लेकर मनुष्य पर्यंत सभी जीव जिस परमानंद की मात्रा या अवयव के उपजीवी हैं उस आनंद की मात्रा के द्वारा सेधा नमक के टुकड़े से नमक के पर्वत का ज्ञान कराने के समान उसके मातृ अंशी परमानंद का बोध कराने की इच्छा से श्रुति कहती है स यो मनुष्याण राध्य समृद्धोधिपतिमाष्यकैर्भोगतम स मनुष्याणाम परम आनंदोथ ये मनुष्याणाम आनंद स एक पितृणत्थ ये शत पांजोकाना आनंदो गलोक आनंदोथ ये शत गलोक आनंद कर्मदेवाना आनंदो ये कर्मण देवत्वित थे शर्मदेवा आनंद आजन देवानंदो योत्रो वृजनो थ ये तत्माजान देवान स एक प्रजापतिलोक आनंदो यस्य यसोत्रो वृजनो अकाम हथ्य सतम प्रजापतिलोक आनंद स एक ब्रह्मलोक आनंदो यस श्रोत्रियो वृजनो काम हों एव परम आनंद ब्रह्मलोक सम्राटती होवाच जाव्यवल्य सोहम भगवते सहस्रम दधाम यदर्धा दुहित हयाव्यवल्यो विभिया मेधावी वीराजा सर्वेभ्यो महतेभ्य उदरसीद वह जो मनुष्यों में सब अंगों से पूर्ण समृद्ध दूसरों का अधिपति और मनुष्य संबंधी संपूर्ण भोग सामग्रियों द्वारा सबसे अधिक संपन्न होता है वह मनुष्यों का परम आनंद है अब जो मनुष्यों के सौ आनंद हैं वह पितृलोक को जीतने वाले पितृगण का एक आनंद है और जो पितृलोक को जीतने वाले पितरों के सौ आनंद हैं वह गंधर्व गंधर्वलोक का एक आनंद है तथा जो गंधर्व गंधर्वलोक के सौ आनंद हैं वह कर्म देवों का जो कि कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं एक आनंद है जो कर्म देवों के स्व आनंद है वह अजान जन्म सिद्ध देवों का एक आनंद है और जो निष्पाप निष्कामोत्री हैं उसका भी वह आनंद है जो अजान देवों के स्व आनंद हैं वह प्रजापति लोक का एक आनंद है और जो निष्पाप निष्कामोत्री है उसका भी वह आनंद, जो आनंद है जो प्रजापति लोक के स्व आनंद हैं वह ब्रह्म लोक का एक आनंद है और जो निष्पाप निष्कामोत्री हैं उसका भी वह आनंद है तथा यही परम आनंद है ए सम्राट यह ब्रह्मलोक है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा जनक बोले मैं श्रीमान को सहस्त्र गौवें देता हूं अब आगे भी आप मोक्ष के लिए ही उपदेश करें यह सुनकर याज्ञवल्क जी डर गए कि इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पर्यंत उत्तर देने को बाँध लिया स य संसिद्धो संो विकल सामग्रवयव समृद्ध उपभोगोपकरण संपन्नो भवति सपन्नों किंचान्यम सामन जाती अपति पति मांडलि सर्व समस्त मनुष्यकैरी दिव्य भोगोपकरण निवृत्थ मनुष्याणम यानी अप्यति तैयारतिशयन संपन्न संपन्नतम स मनुष्याण परम आनंदः मनुष्यों में जो कोई राध्य संसिद्ध अविकल अर्थात संपूर्ण अवयव में युक्त समृद्ध भोग सामग्री से संपन्न तथा अन्य सजाती पुरुषों का अधिपति स्वतंत्रस्वामी होता है मंडलिक नहीं एवं संपूर्ण मनुष्य मनुष्य संबंधी भोगों से मनुष्य कई इस पद का प्रयोग दिव्य भोग सामग्री की निवृत्ति के लिए है अर्थात जो मनुष्यों की ही भोग सामग्रियां हैं उनसे जो लोग संपन्न हैं उनमें भी जो सबसे अधिक संपन्न होता है वह मनुष्यों का परम आनंद है तथा आनंदानंदिनो भेद निर्देशाभूत परेय विषय विषयाक मात्र प्रसृतेति य सैतवाक्यस्माुक् पनंदेद निर्देश युधिष्ठिरादिल्योंत्रोदाण वहाँ आनंद और आनंदवान के अभेद का निर्देश किया गया है इसलिए आनंद की आनंदी आत्मा से आनंद कोई भिन्न पदार्थ नहीं है विषय और विषय रूप से यह परमानंद का ही अंश फैला हुआ है यह बात जहाँ कोई दूसरे के समान हो इत्यादि वाक्य से कही गई है अतः यहाँ यह परम आनंद है ऐसी अभेदोक्ति उचित ही है इससे युधिष्ठिर आदि के समान राजा उदाहरण है कृत्वा सतगुणोत्तरोत्तर मनुष्यानंदमय परम शतगुणोत्तरो पर भेदो निवर्तते सतगुणोत्तरोत्तर तमधिगमतीजमानंद शुणोत्तरोण वर्धम यदि गणित भेदो निवर्तते अन्य अन्नदर्शन श्रवण मननाभा परवक्ष श्रुति अनुभव सिद्ध मानुष आनंद से आरंभ करके उसका उत्तरोत्तर क्रमशः सौ सौ गुना उत्कर्ष दिखाते हुए जहाँ भेद की निवृत्ति हो जाती है उस परमानंद को प्रदर्शित करती है यह आनंद क्रमशः उत्तरोत्तर सौ गुना बढ़ता हुआ जहाँ वृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है वहाँ अन्य दर्शन श्रवण और मनन का अभाव हो जाने के कारण संख्या का व्यवहार नहीं रहता उस परमानंद का वर्णन करने की इच्छा से यहाँ श्रुति कहती है अथ ये मनुष्याणम प्रकारा सतमानंदेद स एक पितृण तशेषण इति श्राद्धादी कर्म पितृस्तोष्ता तेन कर्मण जितो लोको यहाँ ये जितलोका पितर त पितृनाम जितलोकानाम मनुष्यानंद सदगुणी कृतम मरिमाण एवं आनंदो भवती मनुष्यों के आनंद के जो इस प्रकार के सौ भेद हैं वह पितृगण का एक आनंद है जितलोक यह उन पितृगण का विशेषण है जिन्होंने श्राद्धादि कर्मों से पितरों को संतुष्ट कर उस कर्म से पितृलोक को जीता है वे जितलोक पितृगण होते हैं मनुष्यानंद का सौ गुणा किया हुआ परिमाण उन जितलोक पितृगण का एक आनंद होता है सोपे सद्गुणी गंधर्वलोक एक आनंदो भवती। सच कर्म एक कर्मदेवाक अग्निहोत्रादि श्रोत स्रौतकर्मण ये देवत्व प्राप्व ते कर्म कर्मदेवाथ अजानदेवानंदनतवत् एवा ये दवास्ते आजन देवा योत्रोधीत अन्वृजिन वृजित विजनम पापम तद्रहितो यथोक्त अकामहतो वितृष्ण आजनदेवभ्योवाग वाग्याषु तव भूत अजानदे समान आनंद अनुवाकृष्य शब्दात वह भी सौ गुना किए जाने पर गंधर्व लोक में एक आनंद होता है और वह सौ गुना करने पर कर्मदेवों का एक आनंद है अग्निहोत्रादि स्रोत्र कर्म के द्वारा जो देवत्व प्राप्त करते हैं वे कर्मदेव कहाते हैं इसी प्रकार अजान देवों का एक आनंद कर्मदेवों के आनंद से सौ तो गुना होता है अजान अर्थात उत्पत्ति से ही जो देवता होते हैं वे अजान देव कहलाते हैं और जो श्रोतरीय वेद पढ़ा हुआ ब्रिजन पाप को कहते हैं उससे रहित अर्थात शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है तथा अकामहत अजान देवों से नीचे जितने विषय हैं उनमें तृष्णा रहित है उस इस प्रकार के पुरुष का आनंद भी अजान देवों के समान ही होता है यह अर्थ यके शब्द से निकलता है छत गुणीकृतपरी प्रजापतिलोके एक आनंदो विराट शरीरे तथा तद्विज्ञान तद्जान वन श्रोत्रियोंधीत वेदस्वृजन इत्यादि पूर्वत तक्षत गुणीकृतपरिमाण एक आनंदो ब्रह्म लोक हिरण्यगर्भात्म ये पूर्ववद अतः परम ही परम आनंद इत्युक्तः ये च पर ब्रह्मलोकाद्यानंद महात्रह उदेरिव विप्रसुह वह सौ गुणा किया हुआ अजान देवों का आनंद प्रजापति लोक में विराट शरीर में एक आनंद है तथा विराट के उपासक स्त्रोत्री अधीतवेद निष्पाप निष्काम पुरुष को भी वैसा ही आनंद होता है इत्यादि सब अर्थ पूर्वक समझना चाहिए उसके भी सौ गुण किए हुए परिमाण वाला ब्रह्मलोक में अर्थात हिरण्य गर्भात्मा में एक आनंद है इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्वक समझना चाहिए इससे आगे गणना की नृवत्ति हो जाती है यह परम आनंद है ऐसा कहा गया है समुद्र के बूंद के समान ब्रह्म के आनंद जिस परमानंद केवल के अंशमात्र हैं आनंदा जानति यस्य प्रत्यक्षो एवं सद्गुोत्तर वृद्ध्युपेता आनंद परम योत्रियोथ तत्र परमानंद नान्य पश्य नान्य श्रृणोति अत भूम भूम्वादमृत इतरे तुपरीता इस प्रकार उत्तरो वृद्धि को प्राप्त हुए आनंद जहाँ एकता को प्राप्त हो जाते हैं और जो श्रोत को प्रत्यक्ष है वही सम रूप परम आनंद है वही ना कोई दूसरा देखता है ना कोई दूसरा सुनता है इसलिए वह भूमा है और भूमा होने के कारण अमृत है अन्य आनंद उससे विपरीत अर्थात नाचवान है अत्रच श्रोत्रियत्व वृजनत्व तुल्य आकाम आनंद अकामहत वृद्धि हेतु साधनानि प्राप्ता अभिहितानि अत्रेता साधना श्रोत्रियजनवाद कामतवानंदता कर्माण्यग्निहोत्रादी देवा लक्षणे कर्मणि कर्मी अधरभूमिस्वी सामने उत्तरानंद अभ्युपेयत उत्तर साधना, सा परम आनंदो विण श्रोत्रिय प्रत्यक्षोधिगतः तथा च वेद व्यासः यज्ञ काम सुखम लोके यज्ञ दिव्यम हत सुखम तृष्णाक्षसुख से नारहतःम कलाम यदि भिन्न भिन्न पर्यायों में श्रोत्रिय और निष्पापत्व तो समान है किंतु अकाम अकामहतत्व के कारण जो विशेषता है वही आनंद की सौगुणी वृद्धि का कारण है जिस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म देवताओं के देवत्व की प्राप्ति के कारण है उसी प्रकार वहाँ ये श्रोत्रियत्व अवृजनत्व और अकामहतत्व उस उस आनंद की प्राप्ति में साधन है जब बात अर्थतः कह दी गई इनमें श्रोत्रियत्व और अवृजनत्व रूप कर्म तो निम्न भूमियों में भी समान है इसलिए वे आगे के आनंदों की प्राप्ति में हेतु नहीं माने जाते किंतु अकामहतत्व तो वैराग्य का तारतम्य हो सकने के कारण आगे आगे की भूमियों के आनंदों की प्राप्ति का साधन है ऐसा ज्ञात होता है वही तृष्णाहीन स्रोत्रिय को प्रत्यक्ष होने वाला परम आनंद है ऐसा ज्ञात होता है ऐसा ही व्यास जी भी कहते हैं लोक में जो भी काम जनित सुख है और जो दिव्य महान सुख है ये तृष्णा छय जनित सुख के सोलहवें अंश के समान भी नहीं है। ऐसा ब्रह्मलोको हे सम्राटीति होवाच याज्ञवल्क सोहमेम अनुशिष्टो भगवते तोभ्यम सहस्रम दधा गवाम अत ऊर्व ब्रूहिति व्याख्यातम व्याख्यातमेत हे सम्राट यह ब्रह्मलोक है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा जनक बोले इस प्रकार उपदेश किया हुआ मैं श्रीमान को आपको सहस्र गौ देता हूँ अब आगे मोक्ष के लिए ही कहिए इस प्रकार इसकी पहली व्याख्या की जा चुकी है अत्रहि अत्री विमोक्षाए तस्वाक्यजवलो दिव्या चकार भीतवान्याज्ञवाल्य भयकारणा श्रुति नाज्ञवल्क्यो ना वक्तृत्वसाथ्यावनज्ञा वा किम तरी मेधावी राजा सर्वेभ्यो मां सीता ममंतेभ्य प्रश्न निर्यावस्य उदीता मृणोदवरोधन कृतवा यश्नूप विमोचा तक देश काम प्रश्न से गृहत्वा मेधाविवादीतियकार मदीय विज्ञानम् काम प्रश्न के लिए ही कहिए इस वाक्य के कहने पर जी डर गए गएवल्क जी के भय का कारण बतलाती है याज्ञवल्क बोलने का सामर्थ्य न रहने से अथवा अज्ञानवश नहीं डरे तो फिर क्या बात थी इसलिए कि इस मेधावी राजा ने मुझे सभी अंतों के लिए प्रश्न निर्णयों के लिए उद्रवसी आवृत्त कर दिया अर्थात रोक लिया मैंने मोक्ष के लिए जिस जिस प्रश्न का निर्णय किया है उसे यह मेधावी होने के कारण काम प्रश्न के एक दूसरे रूप से ग्रहण करके फिर भी प्रश्न किए ही जाता है उनके भय का यही हेतु है, है कि काम प्रश्न के मिस से ही यह तो मेरा सारा विज्ञान ले लेना चाहता है